श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद बाईस दक्षिणेश्वर में संध्या और आरती संध्या हो गई श्री राम कृष्ण गंगा दर्शन कर रहे हैं कमरे में दीपक जलाया गया श्री राम कृष्ण जगन माता का नाम स्मरण कर रहे हैं और अपनी खाट पर बैठे हुए उन्हीं के ध्यान में मग्न हैं श्री मंदिर में अब आरती होने लगी जो लोग इस समय भी गंगा के किनारे या पंचवटी में घूम रहे हैं वे दूर से आरती की मधुर घंटा ध्वनि सुन रहे हैं ज्वार आ गई है भागीरथी कलकल स्वर से उत्तर की ओर बह रही है आरती का मधुर शब्द इस कलकल ध्वनि से मिलकर और भी मधुर हो गया है इस माधुर्य के भीतर प्रेमोन्मत्त श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं सब कुछ मधुर है हृदय भी मधुमेह हो रहा है